युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म प्रचार आवश्यक है भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं उन्हें इन सब ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर कर मठों की चार दीवारियाँ भेज कर, वनों की शून्यता से दूर लाकर कुछ सम्प्रदाय विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा ताकि ये सत्य दावा नल के समान सारे देश के चारों ओर से लपेट ले उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाए हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र वे धधक उठे सबने पहले हमें यही करना होगा सबसे पहले हमें यही करना होगा सभी को इन सब शास्त्रों में निहित उपदेश सुनाने होंगे क्योंकि उपनिषद में कहा है पहले इसे सुनना होगा फिर मनन करना होगा और उसके बाद निधि ध्यास आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधि मैत्री मैत्रत्मि खलवरे दृष्टे मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम बृहदारण्य उपनिषद पहले लोग इन सत्यों को सत्यों को सुने और जो भी व्यक्ति अपने शास्त्र के इन महान सत्यों को दूसरों को सुनाने में सहायता पहुंचाएगा वह आज एक ऐसा कर्म करेगा जिसके समान कोई दूसरा कर्म ही नहीं महर्षि व्यास ने कहा है इस कलयुग में मनुष्यों के लिए एक ही कर्म श्रेष्ठ रह गया है आजकल यज्ञ और कठोर तपस्याओं से कोई फल नहीं होता इस समय दान ही एकमात्र कर्म है ततः परम कृतयुगे त्रेतायां ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ में बाहुल दान मेकम कलौ युगे और दोनों में धर्मदान अर्थात आध्यात्मिक दान का दान ही सर्वश्रेष्ठ है दूसरा दान है विद्यादान तीसरा प्राणदान और चौथा अन्नदान इन अपूर्व दानशील हिंदू जाति की ओर देखो इस निर्धन अत्यंत निर्धन देश में लोग कितना दान करते हैं इसकी ओर जरा नज़र डालो यहाँ के लोग इतने अतिथि सेवी हैं कि एक व्यक्ति बिना एक कौड़ी अपने पास रखे उत्तर से दक्षिण तक यात्रा करके आ सकता है और हर स्थान में उसका ऐसा सत्कार होगा मानो वह परम मित्र हो यदि यहाँ कहीं पर रोटी का एक टुकड़ा भी है तो कोई भिक्षुक भूख से नहीं मर सकता